तो पार बेड़ा कर गया बेड़ा करो हाँ अच्छा यहां की आई मत होगी है तो मरी में। आ, तो आ, बाबा। काई कर नट बैठ जा अरे तो बैठ जा तू वो तो गलती भी ने बैठ जा तू। पहली तू तो तो था, था, था, था, था का मेंबर में बटी में हाँ? तो मारा एक वोटा दो चार वोटा जीत तो आला हाँ? हाँ, हाँ. गया था हाथ जोड़ू अरे तुम्हारे जैसे तुम्हारे जैसे राज कर लेता तो हमारे पढ़े क्या होगी हाथ जोड़ू मारी रोटी बंद करोग रामद एक लागी ना शॉट की तो केर उंधा बट जा लो सरपंच साहब अरे भाई साहब तो तो भाई उछल सुना तू आ गया मामे अरे चौधरी तो चर्चा अरे गांव वाला तो टुकड़ा बंद किया कि सरपंच रा बाल में से भूखा मरता मरती आई अरे मर जाए तो मर जाए गाटा को मग बातें की अरे मैं तो तो तो आज के बाद में ना ना बात नीचे कौन सा मारा बाल बचा है जगह थंग सड़ना भी पड़वी यार माप बढ़ेरा थे पड़िया था जो बढ़ेरा जगह तू तो मा का राखी और थे को। बारो बाप राखो थारो बा सीधी बात है है रिया। तू नहीं क्या क्या क्या हमारी सुनो। अगर मान कोई आदमी में ना बुला बुला लिया लिया तो तो मुश्किल Här är blöet här är de domare देख तो सारी आएगी मालिक साहब मैं कहीं कर दिया गाँव में रहना साहब दाणा पानी मत करो कही मालिक साहब तो मन तो कही नंगने लाल क्या तू मन पूछ रहा है छोर छोरा किया देखो नेता मैं तो आपने क्यों कहा आप आप गिर आप जो माते दे तू कहीं बिगाड़ गया नहीं बिगाड़ा मैं तो कहीं बिगाड़ आज का सरकार भी नहीं गिरा क्या कला बचा गाँव ने भेड़ो करूँ मैं बच्चे को लून फाड़ी अरे मारे बात सुन नजीर भाई नजीर भाई तो, तो, जो तो होगी खुशी तो, होगी गाँव ने बेड़ो जो बात करूं मारी सात पीटी गाँव का मैंने ख़त्म खाता आज मन मार बार लाइज अरे तो आगे नुकसान कर दिया का बर्दाश्त हुई तो कहीं हो मार बैठ गया भाई मैं तो गाँव ने बेड़ो खेरू कहीं कहा आ, कोई आड़ा आड़े नहीं। आड़ा नहीं, नहीं आता तो तो तो दाना बंद करता। थाना थाना थाना में आ, थाना में तो थाना में। आ, आ, में आ, में जाऊं? जाऊं बंदा सरकार आज बात आ मारियो दूजा दूजा थोड़ा क्या बात है नमस्कार नमस्कार आप मन को चलेगी अजयो आते तो हैं आती देर में भूल गया कहिए है अजय एक थोड़ी सी गड़बड़ होगी मारा हाँ तुम क्या हो गया अजय मारो बेटो गाँव को डू सा बेटा मांग खाता मर गया अरे अब बे हमारा बेटा वहां पर ही था, था लाल को अब वो जमाने नहीं है पटेल साहब अरे आज तो बात है यार अब जमा ना तो जगह का।, का ही नहीं की थे तो समझाओ ना आप वो थोड़ा ज्यादा बोलिए जो हमारी दो चार हाथ की लागू ये गलत है ना मुझे देना नीचे कानून को हाथ में लिया ना आपने अरे मेरे बार कानून हाथ में आपने ये बहुत गलत बात है समझ में नहीं आ अरे <स्थाँ> जी भैया मेरे को थोड़ी देरी हो रही है यार हाथ में लियो क्या है अरे नहीं यार इसकी को अरे बात आ ना फिर चिंता मत करो अगर आ जाओ लिया जाओ तो ठीक है ओ तो जी अरे अरे कौन कौन आ गया गया फिर कौन मर है है है है वो तो तो तो आपको दाता दाता क्या दो, है? दो आ, है। क्या क्या ठीक काम को तो ही राम तो भैया हम क्या करें यार अब आपने कहो खुद करो गाँव में कोई बहुत जो देखो माराता देखो भाई बात ऐसी जो भी है न गांव में निपट लो अब अगर पुलिस के उस चक्कर में पड़ गए कोर्ट कचेरी में तो गड़बड़ हो जाएगी सब मैं तुमको सही सलाह दे रहा हूँ बाबू बाबूजी आप गाँव में चाल बस और खड़ी मारे अरे, मेरे चलने से ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी नजर कहा मैं समझा रहा हूँ भैया देख लो दिश मिल मैं जाऊंगा ना कोई गवाही नहीं देगा समझे ना तू समझते सम... तो अरे मैं क्या करूँगा तुम जाके गाँव में सल्टारा कर लो समझे ना गाँव में, में कोई न सुने आप तो हमारी को टाइम नहीं है वहाँ जाने का सीधी बात है यहाँ कुछ करना तो कर ले बस अपने पास टाइम नहीं है। चलो भाद। जी आप कर लियो आप देख लियो मार। चलिए हमारी मत मानो तो चल, चल चल चल चल चल। तू चल। मैं आ रहा है? ना बाहर। अच्छा अरे ओ बन गया सुन के वो नजर थाना रिपोर्ट करिए कोई कोई थाना है तो तो सारा काम तू अपना ने इसके साथ क्या हुआ हाँ? को? मैं तुमसे नहीं पूछ रहा तू तू बता रहे, बता काई मतो हाँ? मैं तो, तो काल काल का था तू तो। को तो का, काल गुल्लो तो आपने अरे इस गांव में रहता कुछ नहीं सुना तूने अरे क्यों अरे तुम बोले अभी तरीके जूते तू तू बता, तु बता तु गया था कल? कहा रहता तू बात? अरे रहता रहता है बेरा है? है तू? तू क्या क्या? सुनता नहीं क्या रहूं? मैं तो कल था तू मैं तो इसको मारा है किसी तो ने तो कुछ तेरे बाप का नाम क्या तेरे बाप का नाम क्या गया का बेटा आया तू कल कहा गया सुबह कल सुबह कहा गया था तू? सीधे बोले ना। लड़ाई गवाही देने वाला नहीं है कोई केस वेस नहीं बढ़ सकता सीधी बात मैंने तेरे को पहले ही कहा था हाँ? लागी जो अरे अरे लगी तो तू सर फोड़ सकता ना अपने आप भी तो फोड़ सकता सर। इसकी क्या गारंटी है कि किसी ने मारी है हाँ? मारो तो मैं फोड़ फोड़ आज कल ऐसे आते हैं चला माता खराब कर देता है गांव को राम निकल गयो सब कहा देखता मारा जूता फिट किया कोई ना बोले ये गाँव का मायने मारे कोई न बोलियो को ना तो आज जूता कालमन खत्म कर चुका गांव में को भी चलो खड़े ओटे, चाल दान की दिशा लेकर की की रोटी की तो बात है पेट खड़े ले हो। भाएद भाएद। अरे आज आज चलो चाल बेटा आजा बेटा आज आज मेरा का अरे लेबा डोलगी लेवन फोड़ूगी ने अरे काई रे दादा अरे मैं कठपुतले ले आटी ने अरे काई दादा अरे फोड़गी अरे अरे फिर फोड़नी है मन ठीक रा ने फेर भी ठीक रा ने तेरे सर मन ने आवे खाई करियो मारी बाल आ कठपुतले ले जा मन खाई करियो सर वो काई करे वो डोलिया भी कर खाई करा थिस सरम के मैं को तो वाला में तो बच्चा वो बोलती दावने मारी बोले मत रे बच्चा ले डोलगी ओ आपनो रोजगार है बाल बाद में मन रोजगार रोजगार नहीं भाई रोजगार ओ दादा ओ दादा दादाई मारे सुन लेरा नचा, तो अब पेट भरे को नहीं देश जाओ चाहे परदेश जाओ कोई पेट भरे को नहीं और बालती मारा घर में था, सकाने तो था बाल बच्चा होने सकान कटपुर अर ना ढोल की बजाओ सकाउ क्या और भाई तन कर मतो ले जाए तो ढोल की आखिर जिंदगी में ध्यान की करा और आपनेगा कुछ कहीं भी हो तो पुतली नाव का धंधो दु, ही नहीं करू ना कोई का बाप गई बैठे धोखा कोई मा तय कर ली मत करे और वो नहीं कर मैंने मारे मैं आप मजूरी करो ध्यान भी हो धंधो करे और लोग पूतले को दिता लोग कि अब बेटा मांग खा और कहीं अरे अरे यार हकीकत की बात ही, और बिचारी में को भाई, आखिर छोड़ दिया अब आ स्थिति हो रही है, तो तो है तो तो कलर ने छोड़ा राका राखा तो ही पेट नहीं भरे लोग बाग कह कलाकारी कर कर पेट भर लियू अब यान की मजबूरी आ गई कि कलाकारी ना तो पेट भरे तो अब मजबूरी के साथ में अगर पेट भर पोए तो बात थोड़ी एक परेशानी होगी फिर लोग बाग यहाँ भी कहवा भाई यहाँ तो कला है जो गांव में है और बड़ी इज्जत है फलाना डेगड़ा मैं तो आज तक वहां का का इलाका में जो लोग देखिया बट थोड़ी कमी देखी यानी की इज्जत कलाकारा के साथ में क्यों समाज को मूल्य ही बदल रही आज समाज इतनी विकृति में आ गयो के कावा आपने तो इला में ही थोड़ी बातचीत आपको करनी बिजी बीच में बोल गया के और दिखा दिया तो बिजी की पसंद को एक दिखाऊं आप बी नाटक ने देखते हैं आप अंदाज लगा सको कि बिजी लिखे तो कहीं है पर मन में कहीं सोचे तो आज बिजी को भी पड़ जाएगा आपने क्योंकि बिजी बहुत फोटरी फूटरी कहानी लिखे आप लोगों के लिए लिखे पर आप लोग तो न तो पढ़ सको न सुन सुको बार और कुछ दूसरा लोग ही शहर का लोग है जान का आवे जो बे सुना है मजा ले कहिया किस्सा कार, कार तो बिजी हुई है लिखे तो कहीं है और करे कहीं है जो आप देखो बार एक छोटो से चुटकुलो आप सुना बात मैं तुझे सुबह से ढूंढ रहा हूँ कहाँ चला गया था हाँ ठीक है क्या? अरे बेटा मैं तुझे इसलिए ढूंढ रहा था कि मैं आज जा रहा हूँ समझे ना है? और पीछे से आश्रम का ध्यान रखना। पीछे से? ऐसी पीछे ऐसी क्या अरे मैं यहाँ से जा रहा हूँ और पीछे तू रहेगा न आश्रम में तू रहेगा ना पीछे हाँ ठीक है समझे और कोई सामान मांगने आए तो तेरा मत हे? आज कल वहाँ उधर प्रेस में आदमी आए हुए हैं तीन चार दिन रुकेगा तो वापस नहीं आएगा तो अरे भाई कोई हो सकता है ना, अच्छा। ना, ना उसको उस दूसरा नहीं जावा नाम हो जाए उनका वह इसलिए मैं समझा रहूँगा और भगवान का भजन क्या कर भगवान का अरे ठीक है ठीक तो है ठीक है ठीक है ध्यान रखना पीछे से है समझे ना हाँ। हाँ। मत देना किसी को ये तो ना गुरुजी ने मना किया राजा। ए, गुरुजी तो क्या दिल में तुझे बेटा खे लूंगी मैं बंद आखे पूजा जा करूंगी तेरी वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ अरे अरे तो तू में गया तो तो तो मारे गुरुजी ने क्यों भाई एक मैंने यार काम आई मन एक बुआरी गुरु जी पाचे थी अरे जा <coughs> जा रे मेरे बच्चा राघव रघुपति राघव रघुपति कौन सा रहा बेटा कौन सा रहा है क्या रहा है यार बोला करना मैं तो आ, वो ठीक है, है? सब काम बढ़िया करता है लेकिन झाड़ू टाइम से नहीं निकालता है जब जा, झाड़ू झाड़ू झाड़ू ने क्या जाड़ू निकालो। जाड़ू? हाँ। ए, क्या निकालो ले, निकाल ले।, तो? तो ले गया कौन ले गया <laughs> अरे कौन ले गया करनी करूं जो ले गया ओहो, मैंने तुझे मना किया था ने किसी को देना मारा मैं जाऊँ तो झाड़ू मांगने कैसे जाऊ तो झाड़ू तो देख लियो बेटा देख लिया तो ऐसे मना कर देना चाहिए था जैसे हाँ। ही मांगते हैं झाड़ू हाँ। तो उसी वक्त मना कर देना हाँ। हाँ? हाँ। है है? तो दे उसके तो रस्सी बंदी हुई नहीं उसके रस्सी बंदी हुई नहीं उसके तीन के बिखर बीस के तीन का बिखर उससे झाड़ू निकलता ही बीस से झाड़ू निकलता बोलना चाहिए थे आई समझ में आई न आज हाँ अब बोल के? अब क्या बोल देगा झाड़ू ओम जय जगत सारे अरे हाय हाय ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी तू पल पल है तड़ पाए मेरे की नौकरी अरे तू मारी तो में यार मैंने क्यों अरे यार कुछ थोड़ा ये काम करती है यार तिलोड़े माचो तू यार कर अरे अरे अरे अरे अरे तो तो रज्जाई तो काम ही नहीं तो है। <laughs> हाँ। नहीं है। क्यों? बीमो निकल रही जेवड़ी बंदड़ी <laughs> <अरा रज्जाई> ने बिन। बातों फिर राजा राम हो बेटा मैंने तुझे कितनी बार मना किया कि वो जाया मत कर बस स्टैंड पे है वो पान की दुकान पे गंदे गंदे गाने सुनता है रेडियो से मैं बस स्टैंड गया उसी धुन में वापस राम धुनी करता मैं बेटे धड़े गया मैं तो बिजी के बेटे गया जो बिजी गो बिस्तर बिस्तर लगा और वो रजा है ना मेरी रज्ञे? आ लिया जल्दी ले आ, थोड़ा आ, ए, क्या? तो ले क्या? कौन ले कौन <laughs> अरे कौन ले क्या? मैं क्या मांग मांग मांग तू मना नहीं कर सकता मैं क्या? जब जब दे देता दे दे क्या देनेट गया जेवड़ी बंदेड़ी निकल गया अरे ना लायक रजाएगी कभी किन किले होते हैं क्या फेर उसकी तो रुई बिखर रही।, रही है, है? उसमें है? है? उसमें नहीं। उसमें नहीं। उसका स्तर फटा हुआ स्तर फटा हुआ उसको ओडोगे तो ठंड लगेगी उसको ठंड लगेगी ऐसे बोलना चाहिए ऐसे बोल अब मेरे सामने तो बोल देता है और मांगने आता है उसको कुछ कहता नहीं है मैं लेके आता हूँ अभी अच्छा जिंदगी लड़ी यार यार यार तो तो मैं गीत चालू अब माके ना शोखी नहीं बोर्डिया पढ़वा लागे रे बे भी झोपड़ी में पढ़ना पढ़वा आजकल पढ़ता बैठ बैठ अरे जित तो मैं स्कूल में चला देला कोर्स में <laughs> यार मैं दे दे दे तो रे रामनाथ जी ददने यार ए रामनाथ जी तू 니 জার काही कर ले क्यों अरे बात तेरे तो काम ही नहीं यार क्यों अरे बीमो <laughs> तो हुई निकल रही है फिर तो पढ़सी मैं यार अरे बीको असर पटड़ो असर अरे यार मारा भाई पढ़नी है बीरा बिन ओडी तो सी लागी मैं ले जाऊंगी ले जा ले जा मार के ले जा मेरे सावन बातों फिर भी रघुपति प्यासा फिर भी रघुपति प्यासा प्या तो सीधी गाय कर तू दूसरा आज की तू चले वो रामायण जिला में तुझे आज चौपाई बताता हूँ सुंदरकांड की जा कोई ले गया फिर ले गया माना मैं तो राव, राव, तो दोरा नहीं ही तेरा रा रामायण जी के लिए ऐसे बोलता धनग्रंथ के लिए ऐसे जी के लिए ऐसे बोलना चाहिए था हाँ, हैं? कि हाँ। उसकी रही है। है। उसके पन्ने पुराने पन्ने पुराने। है। लगाते ही है, टूट जाते हैं उसके अक्सर पढ़ने में नहीं आते सीधी सी बात थी सी बात, थी। सी बात। तो बोलना चाहिए था उनको गुस्सा दे रहा था बेटा मुझे मेरे ले ले ले मैं मैं यार मैं क्यों? क्यों? काई यार हाँ। यार तो कट ये काम आज आर्मी लेड़ा है हैं शारदा है? हाँ। जी थोड़ा अंधेरा बाकी आदत थोड़ी लालटेन लालटीन देने मगर बोटे लालटीन तारा काम क्यों अरे जिल्दी है लाल ट्रेन की जी मैं पन्ना निकल रहा है वो है भीन भाई जीमो अक्सर बाज नहीं, नहीं। मैं ले ले जा, ले, जा, के, ले जा जा मार तुम खिसको जा राजा पड़ अरे तुझे कम से कम लालटेन तो जलाना खड़ा है क्या कहा लालटेन लाल ला... ला जल्दी ले क्या? ओ... क्या मैं कहता ही नहीं मैं मैं क्या मान्य जिले बाट रही है पन्ना निकल रही है अक्सर बात नहीं आ रहे हैं तो ले किया अरे लालटेन की जिल्द होती है क्या तेरी अक्कल नहीं बैठक तेरे में अरे तो लालटेन के लिए नहीं बेटा मैंने रामायण जी के लिए कहा था ना फिर लालटेन लालटेन लालटेन के के के लिए तो। के लिए लिए तो तू ऐसे बोलता है के लिए उसके गोड़ा नहीं है गोड़ा नहीं नहीं नहीं है है है उसके बत्ती बत्ती सर करेंगे और क्या करेंगे अब क्या जलाएगा दीपक जला लाके सब सामान दे जब मार चाहे मुझे कोई जंगली कहे कहता रहे जी कहने दो। गुरुजी। अरे गुरु जी है क्या भाई ए, मुझे कर रात ने जागी आज है चोरों मी तो गुरु जी ले <laughs> गुरु गुरुजी को गुरु जी को अरे गुरु जी ले जाओ जिम्मे बद अरे गुरु जी ने ले जाओ तभी ले जाओ घोड़ो पड़े घोड़ो अरे मन लाल जाओ गुरु जी जावाका अल्डू तो। तो तो हाँ। बना रही अल्डू बना दे रोज अल्लू बना दे आज तो गुरु शाबासी क्या हुआ बेटा शाबासी हाँ? दिया, दिया। अरे क्या, क्या हुआ दिया। तो हुआ क्या? अरे नहीं। ओ, ये बात बस। आज मैं कोई भी दियो। और वाह शाबाश। एक एक आयो? एक एक आयो ऐसे हाँ। तुम मन हाथ कर माँ के जीवन है जो चूरमा बाटी बनाया अरे वो, वो आया वो खासी हाँ। आ, ने, ने, वो नहीं बहुत अच्छा जो कह रहा है ना बेटे तू तैयार हो जाए जल्दी मैं भी ने किया मैं क्या गुरु जी तरह काम नहीं आया गुरु जी का पिंदा चौड़ा है का ऊपर तेल डाला तो तो। के के जब भाग वो नहीं गुरुजी। सही है। अब तू भी यहां से भग जा क्यों भाग भगे तू यहां से क्यों अरे ए, ए, एक बार जोता आया और उसको भी तूने में हर पात्र के साथ में किस तरह से आप उसकी शक्त का निर्णय करते हैं या उसके अंदर जिस किस्म के नियंत्रण होते हैं उन सब चीजों के विषय के अंदर आप किस तरह से और एक लकड़ी को छोटे-से बॉक्स है और आपे जो ठाटा बनावा ना करें मेथी और कागज गड़ार निकाल कूटा तो फिर भाई बा बनावा जाना गुंजुड़ा आटो जान नहीं बन जाए तो बयान किया बनी हो रही है और ये के कोई खास अब तो कौन है क्योंकि जो भी कठपुटली कलाकार अठे बैठे है वे यूँ भी ज्यादा बढ़िया इन्हें बना सके क्योंकि मैं आप मुंडा चलाबा चला बा के काउँ कंट्रोल करो ये में बहुत आसान है क्योंकि ये में कहीं है के और जो लकड़ी है इनकी गर्दन में है और इन्हें मान लो यूं अटन उठन हिलाओ तो ये गर्दन आ यूं घूमती रहे और हाँ ऊपर होबा के लिए डंडा ने ऊपर कर दिया था ऊपर हो गया और हाथ चलावा के लिए और दो आदमी इन्हें चला तो ये माँ को कहीं है कि मैं कोशिश करता रहा कि कठपुटली पब्लिक को बात करें मतलब जो देख बड़ा है लोग बात वे कठपुटल्यू अलग नहीं रहू और बात करवा के लिए जी चौथी जी अब धागो चला रही है यार का हाथ चला रही हूँ तो मैं यूं बातचीत कर सकता जो लोग दर्शक बैठे अपने कठपुटल्यू नाटक देवन देख तो बातचीत करता रहे और दूसरा और बात ही वो एक आसान तरीको है क्योंकि जो खास कठपुटली का कलाकार है वे तो आपकी नट जाती नहीं है और वे चला सके और बा कला सीख बहुत ही थोड़ा मुश्किल है तो जो यान का काम कर रहा है ज्ञान मैं जो संस्था में काम कर रही हाँ इस संस्था में तो हर तरह का लोग आ, अलग अलग धंधा का लोग काम करे तो यान को कोई तरीको हो जो आसानी हो बिना आप चला सके तो इन में यह है जो, तो ए है जो आ, मुंडी है और खाली है मायनों में एक कागज का घोड़ा को ऊपर बनाया और इनमें जो चला तो अंगुली जो है की गर्दन में रहे ओ ये जो दोनों हाथ में आ जाए समझो आ, यार, आ यार। अब मान लो आ चाल नहीं है इने। तो हाथ ने थोड़ा जावा तो जो अटाट तक कटपुंडली दी की यहाँ लागे जाना कटपुंडली चाल रही और थोड़ा बहुत यान भी हो सके इन में ज़्यादा हरकत नहीं हो सके जान धागे के कठपुटली में बहुत ज़्यादा भी में हो सके बी के चाल में हाथ पाँव चाल में इ में ज़्यादा नहीं हो सके तो इन में मैं यही करी भाई में कठपुटली वाली बात रही नहीं क्यों कठपुटली में ज़्यादा आप संगीत के साथ ही काम कर सको तो इनमें मैं सोचा आप बातचीत ही करा तो इनमें फिर नाटक ही बनाया पूरा और जहाँ नाटक आप ज्ञान गोड़ गेरा में खड़ा रहे नाटे नाटक करा बी आई माई नाटक करना पड़े तो हर जो भी आदमी के ना है वो अपना हिसाब बातचीत कर और जो नाटक कर की बात है यहाँ तो का छोटा छोटा मामूली सा खिलौना थोड़ा पब्लिक ने जोड़वा के लिए ताकि यहाँ की विचित्र चीजा हो तो देखे भी गौर हो और इन्हें फिर कोई भी कहानी में आप इन्हें जोड़ सको तो यह इस्तेमाल इस तो एक तो और आप कोशिश करिए कि एक तो आसान है चला वो और दूसरा एमें के, एमें बात आप दिखा है नहीं और नाच एक को भी एक नाच है के, आ, आपने रूई और कपड़ा की बनी हो रही है या है यहाँ रोड लाई के और जो चला पड़ो है वो यहाँ हाथ राखी है और फिर एक हाथ के साथ के साथ नाच गांव तो तो में, में जावा और बातचीत करवाई कोशिश करा। तो में कोई सुने को नहीं जब मैं विचार कर दो खाट लगा और एक पर्दो ताड़ दियो और जब छोटा छोटा खिलौना मांगा माध्यम दिखावा की कोशिश करी तो लोग सुनिए अभी बात में और खेल खत्म हो बाकी बात में फिर थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया तो ज़्यादातर बातचीत को माँ को तरीका वही कि कोई समस्या यान की जो मैं जटे गांव में रह रही हूँ बटे कोई घटना होगी मान लो तो कोई किताब व नाटक लेबा की जरूरत को नहीं क्योंकि अपनी जिंदगी में खूब सारा यान का कहानी किस्सा चल रही है आप कभी खुद अपना बारे में कभी सोचा सोचवा की कोशिश नहीं करा तो बाई किस्सा न दिखा देवा और किस्सा दिखावा मैं कहीं माँ के चौथी जी है रामलाल जी है बाबूलाल जी है तो न तो लिख सके न पढ़ सके तो अब लिखेड़ो नाटक होवे तो कदी भी काम नहीं आ तो मैं पूरी कहानी की बातचीत करा कि भाई नज़ीर के साथ में जो किस्सा हुए वो क्यान क्यान हुई हो तो नजीरू बात कर ली बी ऊ मालूम कर लियो और बे किस्सा ने फिर आप क्या दिखा सका तो इ में आ रहे हो जो कठपुर जो जड़ो चलाई भी की जिम्मेदारी है कि वो भी बात नहीं करते रह जी आपस में बात करा बे वो नाटक में बातचीत करते रहे तो ई में एक तो ज्यादा अति सफाई लेबा की जरूरत नहीं पड़े स्टेज में आप बट कोई बढ़िया नाटक देवा जटे तो बहुत सफाई हूँ बोलना पड़े कि भाई आपना दो जितना डायलॉग बोलिया बी के आगे आप बोल नहीं सको ई में आ यहाँ की बात कौन है लोग बाग बैठे आए बीच में कोई बात चालू होगी तो मैं भी अपना नाटक ने छोड़ बठी ने बातचीत चालू कर दी कई बार नाटक चलते रहे और पब्लिक में कोई कोई न कोई कोई न कोई बात कठपुट देकर बोलता रहे बोलता रहे तो मैं कहीं करूँ जो बोल रही माँ के साथ बातचीत में जोड़ देवा। तो एक तो सोचो कि माध्यम यान को जिन्हें आसानियों चला सका आसानियों दिखा सका वो कोशिश करी जिनमें चौथुराम जी नट परिवार हैं रामलाल जी नट परिवार हैं और बाबूलाल जी दमामी और चौथुराम जी को किस्सो हो कि चौथुराम जी खुद परेशान होर एक कठपुटलियाँ अपनी खुद की जड़ा दी डोलक फोड़ दी और एक ही हो मैं भोपाल और पता नहीं कटे, -कटे है जो कठपुटिया नीर भटकती फिर खाली पेट के लिए तो ना तो पेट भरा ही हो सकी और न इज्जत मिली अगर मान लो इज्जत भी मिल जाती और दोनों चीज़ें जब हमारे साथ नहीं हुई तो मैं गुस्सा मार मार ने आग लगाकर बाढ़ दी के बाद संपर्क हुई मां को और जब मैं चौधरी जी ने क्यों मैं चौधरी जी आप आ, कोई बात नहीं मैं कठपुटली बाल देर आप क्योंकि आप मजदूरी के लिए आया तो चौधरी जी जब संस्था में पहली बार आया तो एक केवल नौकरी लिया के लिए आया मजदूरी के लिए आया लेकिन आज चौधरी जी को विचार पक्का है कि आज मैं कठपुटली लें आज मैं कठपुटली छोड़ूंगी क्योंकि आ कठपुटली ई में आने गुंजाइश ना थी कि कोई एक ही चीज ने आप पचास बार देखा तो फिर आपनों मन भी भर फिर कि आप देखा यार अब ही एक चीज़ है तो मैं जी काम में एक नाटक दिखा दिया एक बार दूसरी बार वो नाटक नहीं दिखाऊ फिर कोई दूसरों ही दिखाऊ तो हर बार ये कटपुटली लोगों की मनसा नहीं बने भी कटपुटली जो आप दिखा रही हो व्यू भी, भी मनसा नहीं बने लोगों की अगर बात चीज बदलती रहती क्योंकि अब आप आप आप आप आप और अच्छा बदलाव भी आयो तो वो थोड़ा अजीब तरह को आयो जान मैं बाद में आपने छोटो से हंसी मजाक के लिए दिखाया हो तो बयान को बदलाव है फिल्मी गाना आया कुछ यान के यान की चीज़ें जरूर आई लेकिन कुछ खास चीज़ छूट की पपेट का माए कठपुतली चाल रही है और बांठा आ गई बाजार ढोल बार आप सब समझो लेकिन बिग टाइम का माने हेमा मालन काट दी कैसा ये ये कौन है ये हेमा मालन है साहब तो वह तो देखेगा भाई अपना नजोतरी तरीको अपना लियो और ऑडियंस देख वाली के लिए वह हेमा मालन जो उठे आ गई दूसरों बेटा कहेगा मैना कुमारी का पार्टीजा गाना तो वह को परिवर्तन है दूसरों जी बार बार कठपुतले माँ के साथ में जोड़े सरकार की तरफ से पैसा जाना लाभ मिले वह मानो बताया थे ऑपरेशन पे दो या कोई सोशल फॉरेस्टी पे दो तो वही तरीका बार में नाटक में जोड़ का जिया नहीं कह सके सीधी आई तो गई का तो काम कहता है तो मैं, मैं आज की तारीख में भी सही पूछू तुम्हारी नीति आगे मैं जब तक हूं जब तक मैं कठपुतला चला हूँ और जो धंधो करे कठपुतला में कोशिश करूं मैं कि भाई मैं सीखो लेकिन मैं हमारा बच्चा नहीं सीखा सीख मा बच्चा चाहे मजदूरी करे चाहे वेफामिली कर सके हमारी असहमति वो नहीं कह कठपुतली को प्रसार करना है या कला की दृष्टि में देखना है कला जहाँ तक है ना वो बिल्कुल खत्म है जी का बारे में तो हाल और कलाओं को जी नहीं सके लेकिन शायद इसके साथ साथ में जी बार मैं जोड़ी ना आज कठपुतली ने जिया अगर कठपुतली वाला भाई भी अगर जोड़े ना कोई चीज़ ने? तो जरूर डिमांड आ सके जी मगे भाई गायबाड़ा केसरिया बालम हालो ने पधारो मार दे ये प्रसिद्ध गाना है बहुत लेकिन ये गाना में गुंजास्त नहीं हाँ एक हद पर है कि तो पहले राजा महाराज में इंग्लैंड में, में तो देखता, देखता सब खुश हुआ मैं खुश होने के बाद में निचला खाना का माने गया तो बटे बो के दिया नरबा जेणा जेड़ा दिखा बीटे मरि ने बिल्कुल गल ना हो फटकर मार दियो बंदूक लगा कर मार दिया बी मिर्जाना देवी सा आदमी को बिल्कुल रोणो आ जाए अगर मन तो आएगी हो कम से कम में भी ना बात करिए क्यों दिखा रही है अठारह सरकार आ दिखा रही है पहले तो और भी खतरनाक है हम तो और अच्छे हैं तो कम से कम अबारिख में आजाद तो है लेकिन मन तो इारीख इस जमाना में हमारा विचार है कि जिस टाइम में विषय भी आजाद आने विषय अबार शोषित है अबार शोषित बी टाइम में बै तो शो जाना शो सोच है बता दी और कलाकार प्रति ज़रूर सरकार को भी सोच है, को सोच भी भी गांव में भी कोई जो सोकी नहीं भजन को तो भजन भी भीजन बुलाबा को शौक है हाँ दादा भाई ने शोक है की रिकॉर्डिंग को कलाकारों की कम से कम दस जना मजदूरी मिले धंधो मिले सबने शोक है लेकिन पता नहीं का कोई कहीं हालत हो रही है या पर हो रही है आज कलाकार सौ रुपया दो सौ रुपया मानो मकान चाहे बिल्डिंग चाह तो सबके कलाकारों के प्रति कला के प्रति मैं आपकी तरफ कोई ए, में कोई भी सवाल हो तो आप लोग थोड़ा पूछ लो तो बहुत ही मजेदार है सरकार में आ सरकार ने निकाल दिया ये बात में दिया और जाती गोपाल जी है जो एक दर्जी है रामलाल रामला मैं तो भी रावत और ये कोई <भी> आपको <clears throat> स्वारी। <laughs> स्वारी। <laughs> स्वारी। <laughs> क्या इस चाचा के करैक्टर का इस तरह का उपयोग इसको रूप से सभी प्रकार की कथाओं के उपयोग चाहेंगे <coughs> मैं जो आज तक चाचा को करियो हर नाटक में ही न ही चाचा ने एक एक उपयोग करियो शरीर कर मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ी संभावना है कि अगर कुछ इस प्रकार का आकार प्रकार दो खेलों के अंदर तर आप किस तरह से बात ही चल रही थी अगर देख रहा था, था कि क्यों नहीं थोड़ा सा परिश्रम करके और एक ऐसा करेक्टर इवॉल्व हो कि जो सब के अंदर एक सूत्रवत रूप से बांधता वचन आ जाए और ये सारे सूत्र जो हैं वो किसी किसी रूप के अंदर उसके इर्द गिर्द घूमते हुए लगे तो आप एक ऐसा करेक्टर आप दे सकोगे जिस किसी भी क्षेत्र के अंदर आप कार्य करें उस क्षेत्र के अंदर कि ये सारा खेल उस पात्र के जरिए से पहचाना जाएगा और वो एक ऐसा चरित्र हो सकता है कि जो अमर हो सकता है तो ये मैं कथा आवश्यक नहीं कि वो चाचा ही हो और वो नृत्य करने वाला ही हो ये आवश्यक नहीं है आप जैसा भी सोच सकते हैं लेकिन चाचा जो आपने जिस तरह से आपने उपयोग किया उसमें मुझे लगा कि इसके अंदर वो पोटेंशलिटी है वो बीच मौजूद है कि जिसको पैदा किया जाता लेकर, लेकर ने ये जो आप लेकृज की बात नहीं मैं तो पहली बार देखा है उसके बाद तो भी मैं अपनी राय में जो आपकी एग्री नहीं करता शंकर जी की जो अपने उंगलियों वाला जो तो काम है उसके अंदर सीमाएं वो मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर सीमा नहीं है उसको आप बहुत काम है, लेकिन तो उसमें सिर्फ यही है कि थोड़ा सा तो उंगलियों के साथ आदमी की और बढ़ सके हैं, तो इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति और जुड़ेगी तो एक तरीके का का एक तरीके, का का या हर स्क्रिप्ट एक कि ये अपना था पात्र ऐसा हो कि जो अब होंकर जी ने जिस तरह से पहले पात्र तो को काम में दिया तो उसको हम कहेंगे कि वो एक ऐसा पात्र है कि जो ऑडियंस के साथ रिश्ता करता है।, गुरु जी आते है। तो गुरु जी ऑडियंस के साथ कोई रिश्ता नहीं कायम करते दर्शक के साथ कोई रिश्ता नहीं कायम करते वो अपनी कथा के साथ जो उनका पात्र वो तो उस पर चलता लेकिन चाचा जो पात्र है वो पात्र इंटरक्ट करता है कभी दोनों से इंटरेक्ट करता है <laughs> हर कथा के अंदर आपके पास ऐसा मौका है कि जिसके द्वारा ऑडियंस को ला सकते हो गुरु के वक्त में भी ला सकते हो और लेकिन उसका फिर उस करैक्टर को करेक्टर ऐसा मिलना चाहिए कि जिसमें यह न लगे कि आपने कोशिश करके ऑडियंस को अंदर मांगा